सुरायें कितनी ही प्रकार की थी अब उनके प्रकारों को बताया जाता है गौड़ी पैष्टी, माधवी वरा कादरी हाली लांगले और ताल जाता सुराये थी कल्प वृक्ष से समुत्पन्न दिव्या अनेक देशों में उत्पन्ना थी ये सुंदर स्वाद वाली और सौरभ वाली थी और इनसे शुभ गंध निकलती थी बकुल के प्रसवा आमोदा ध्वनती बुदबुदा उज्ज्वला थी कटुका, कशाया, तिक्तता के स्पर्श वाली थी बहुत से पिछला, अम्ला, तथा अम्ला थी। शस्त्र से होने वाले क्षत के रोग का हनन करने वाली अस्थियों के संधान को देने वाली लघवी और कवोष्ठ का थी संताप का हरण वाली तथा वारुणी जय प्रदान करने वाली इस तरह से उस सुधारनव ने अनेक प्रकार की सुराओं की धाराओं की वर्षा की थी वहाँ पर एक एक योगिनी ने एक प्रहर तक अविचिन्न रूप से एवारत कर प्रख्या सुर की धारा को आनंद के साथ पान किया था शक्तियों ने अपने मुख को ऊपर की ओर उठाकर चंचल रसना वाली होते हुए अपनी आँखों को मूंद आनंद से उस चल सुरा का पान किया था इस रीति से उस सुधामबु ने बहुत तरह के माधवी की धाराओं के पातों से तृप्त करके दिव्य रूप में समास्थित हो गया था फिर वह सुराबुद्धि दंड नाथा को प्रणाम करके परम स्निग्ध और गंभीर ध्वनि से उस देवी से यह वाक्य बोला था हे महारागी हे देवी हे दंड मंडल नाईके आप देख लीजिए मैंने मुक्त रूप वाली शक्तियों की सेना को भली भांति तृप्त कर दिया है उनमे कुछ तो नृत्य कर रही है कुछ कल क्वणित मेखिलाओं वाली गान कर रही हैं, नृत्य करने वाली शक्तियों के आगे कुछ करों से ताल दे रही हैं, कुछ व्यावल गबलगु उरोज मंडलों वाली हंस रही हैं, कुछ आनंदो द्रेख में मंथर होती हुई परस्पर में अंगों में पतन कर रही हैं, कुछ अपनी श्रोणियों पर से गिरते हुए मेखलाम्बरों काली वल्क कर रही है कुछ उठा कर हो रही है और बिना ही आयुधों के घूर्णन कर रही है इस तरह से दिखाई गई उन शक्तियों को देखकर जो मेरे सिंधु से आनंदित हो रही थी दंडिनी अत्यंत प्रसन्न हुई थी और उससे यह कहा था हे hey, मैं बहुत ही यदि तुष्ट हुई हूँ आपने हमारी सहायता की है यह देव कार्य है इसको आपने विघ्न रहित कर दिया है अब इससे आगे द्वापर युग में मेरे प्रसाद ऐसी मक में याज्ञिकों के द्वारा सोम के पान के ही समान आप अत्यंत उपयोग के योग्य होंगे समस्त देवगण याग में मंत्र से पूत करके इसका पान किया करेंगे यागों में मंत्र से पवित्र का पान भक्तजन करेंगे इसके प्रभाव से रिद्धि सिद्धि स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त करेंगे महेश्वरी महादेव बलदेव, भार्गव दत्तात्रेय विधि विष्णु ऐसे महान सिद्धि जन भी तुम्हारा पान करेंगे याग में समर्चित तो सब प्रकार की प्रदान करोगी इस प्रकार से वरदान के द्वारा सुरबु को तुष्ट किया था मंत्रिणी और दंडिनी दोनों ने पुनः युद्ध करने के लिए शीघ्रता की थी और फिर शक्तियों का दानवों के साथ युद्ध प्रवृत्त हो गया था प्रसन्नता से अठास जो उन्होंने किया था तो आठों दिशाओं को और धरा को हिला दिया था नवीन मदिरा से मत हो गयी थी और उनके लोचन पाटल वर्ण के थे वे शक्तियाँ दैत्यों के चक्र में एक ही हल्ला के साथ निपत हो गई थी मत की श्री से संपन्न शक्तियों का युद्ध ऐसा हुआ था कि दो से दो ही भिड़ गई थी और शोभित हुई थी मत के राग से तो नेत्र लाल हो गए थे और दैत्यों के रक्त से शस्त्र रक्त हो गए थे शक्ति और असुरों का बड़ा तुमुल युद्ध हुआ था जैसे अभी मृत्यु स्वयं ही प्रजाओं का संहार करता हो उनके चरणों के न्यास खलित हो रहे थे तथा मत से कुछ रक्त वर्ण के नेत्र हो रहे थे वीरभाषा भी ऐसी थी कि उनमें अक्षरों का संदर्भ खलित हो रहा था ऐसी वे रण में उद्धत हो गई थी कदम गोलक के आकार से युक्त और दृष्ट सर्वांग दृष्टि वाली शक्तियों ने युवराज की सेनाओं का विनाश कर दिया था उस दंडनी ने वहाँ पर सौ अक्षोह हीणियों को विधसौ अक्षोह हीणी का विनाश मंत्रिणी ने कर दिया था मत से अरुण लोचनों वाली अश्वारूढ़ा आदि ने डेढ़ सौ अक्षोह को यमराज के पुर में भेज दिया था अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश से अश्वारोहिणी ने युद्ध में उल्लोक जीत का अनुमथन करके उसे परलोक भेज दिया था संपत् प्रभृति शक्ति दंडाधि नायिकाओं ने अपने कठोर प्रहार से परस्पर में अवरुद्धों को विदीर्ण कर दिया था सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर समस्त सेना के ध्वस्त होने वाले विशुक्र के साथ कोपशालिनी श्यामा ने युद्ध किया था मंत्रिणी ने अस्त्र प्रत्यस्त्रों के छोड़ने के द्वारा देवों को भी भीषण महान रण कृत्य से युद्ध किया था महान ओझ वाले विशुक्र के परम तीक्षण आयुद्धों का क्रम से खंडन करती हुई उसने बाणों के द्वारा के सारथी, धनुष की धनुष का खंडन करती हुई जलती हुई अग्नि की कांति वाले ब्रह्मशीर अस्त्र से विशुक्र का मर्दन किया किया था। विशुक्र का ऐसा भी मर्दन किया था कि वह चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया था मध्योदिता दंडनाथा ने महान दैत्य विशंक के साथ युद्ध किया था और प्रचंड मूसल से उस पर प्रहार किया था और वह दुष्ट दानव भी कालदंड के समान गदा को लेकर प्रस्तुत हो गया था और उसने बाहु से महान भीषण युद्ध किया था परस्पर में एक दूसरे का मर्दन करते हुए महान गदा युद्ध में प्रवृत्त हुए थे चंड चट से दोनों शब्दायमान हो रहे थे और इधर उधर परिभ्रमण करने वाले थे अनेक चारों को करते हुए घूर्णन करते थे और तूर्ण हो रहे थे परस्पर में प्रहारों से एक दूसरे को बार बार मूर्छित करते हुए दोनों मध्योदिर छिद्रों को देख रहे थे मूसल के दंड के प्रटन से अंबर को क्षुब्ध करते हुए वे दूराधर्श दंडिनी और वह दैत्य शिरोमणि युद्ध कर रहे थे आधी रात तक युद्ध करने वाली दंड नायिका ने अत्यंत क्रुद्ध होकर विशंग को मारना आरंभ कर दिया था इसके शेर में घड़े हुए हल से उस शत्रु को खींच पौत्रिणी ने मूसल ऐसी खूब ताड़न किया था फिर मूसल की चोट ऐसी महान असुर गत प्राण वाला हुआ था और चूर्ण होकर भूमि पर गिर पड़ा था उस मंत्रिणी और दंड नायिका ने यह महान कर्म करके वहाँ पर ही शिविर में उस रात्रि को व्यतीत किया था भंडासुर वध वर्णन अगस्त्य जी ने कहा हे महाप्राज्य हे अश्वानन आपने मंत्रिणी के बल का वर्णन कर दिया है और दंडनाथा ने युद्ध में विषंग व्या था वह भी वर्णन कर दिया है अब मैं युद्ध में श्री देवी के पराक्रम के श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ और भंड ने भाई के हनन को सुनकर शोक से क्या किया था फिर उसका रण में उत्साह कैसा हुआ था और उसने किनके साथ युद्ध किया था जब उसके भाई और पुत्र मर गए तो फिर उसके सहायक कौन हुए थे हय जी ने कहा हे hey, महाप्राज्य अब यह भी आप सुनिए जो की सब पापों का छेदन करने वाला है यह श्री ललिता देवी का चरित परम पुण्यमय है और अणिमादिक आठों महासिद्धियों के प्रदान करने वाला है वैश्यु वायन कालो में और पुण्य समयों में यह सिद्धि के देने वाला सब पापों का विनाशक और पंच पर्वों में कीर्ति का दाता है उस समय में रण में अपने सहोदरों को मरे हुए सुनकर भंड महान शोक से समाविष्ट हो गया था और उस भंडासुर ने बड़ा भारी विलाप किया था विकीर्ण केशो वाला वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया था और भाइयों के दुख से कर्षित होकर कुछ भी आश्वासन उसने प्राप्त नहीं किया था वह बार बार प्रविलाप कर रहा था तब कुटिलाक्ष ने उसको आश्वासन दिया था जब बहुत कुछ समझाया तो शोक से युक्त उसने क्रोध किया था उसने अत्यंत क्रूर फाल को ग्रहण किया था और अपनी भ्रुकुटियों को तिरछी करके बहुत ही भीषण हो गया था उसकी आखे अंगारों के समान रक्त हो गयी थी और वह काले सर्प की तरह फुंकारे मार रहा था फिर जब सेनाओ के स्वामी कुटिलाक्ष से शीघ्र ही बोला था और बार बार खंग को कर उसे घुमाता जा रहा था वह क्रोध से हंकार कर रहा था और उत्पात के समय में होने वाले मेघों के समान गर्ज रहा था जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों और पुत्रों को मार दिया है और सहस्त्रों सेनापतियों का विनाश कर दिया है उस स्त्री के जब वह युद्ध में प्रवृत्त हो गयी तो उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाई और पुत्रों के शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा रे कुटिला चले जाओ और सेना को तैयार करो इतना ही कहकर उसने वज्रपात को भी सहन करने वाले कठिन कवच को धारण किया था वर्म को भुझाओ के मध्य भाग से धारण करके उसने पृष्ठ में तुनीर कहा था उद्यान मौर्वी के निश्वास ऐसी कठोर धनुष को घुमाते हुए कालाग्नि के समान से क्रुत होकर वह अपने नगर से निकलकर चल दिया था ताल जंग अधिक उसके साथ थे तथा पूर्व द्वार पर सुरक्षा के लिए भी सेनाओ को निवेशित किया था चार शस्त्रों के समूहों को धारण करने वाले कब्जों को पहने हुए और उद्यत वीर वहाँ पर थे पैतीस सेनापतियों के सहित जिनमें कुटिलाक्ष भी आगे थे वह चला था जब सेनापतियों का स्वामी कुटिलाक्ष के साथ वह क्रोध से युक्त हुआ था भंड को भी मिलाकर चालीस चमोवर थे इनके आयुध परम दीप्त थे और इनके केश भी दीप्त थे ऐसे दीप्त कंकट वाले निकल गए थे दो सहस्त्री सेना थी और परार्धिक पिचासी थी। शत्रु का मंथन करने को एक ही साथ उसके पीछे गए थे भंडासुर के निकलकर जाने पर जो सभी सेनाओं से संकुल थे उस शून्यक नगर में केवल स्त्रियां ही रह गई थी आभिल नामक दैतेंद्र जो रथवर्य और महारथी था एक सहस्त्र युग सिंह ऐसी युक्त रथ पर रणोदित होकर सवार हुआ था वह जलती हुई ज्वाला वाले कालाग्नि के तुल्य ही दीप्ति ज्वाला वाला था उसके खडक का नाम घातक था जो चंद्रहास खंग के ही समान आकृति वाला था इधर उधर चलने वाली सेनाओं से धूलि उड़कर ऊपर उठ उड़ गई थी मनो भूमि उन सेनाओं के भार को संभालने में असमर्थ होकर आकाश में जा रही थी उनमें कुछ तो भूमि पर स्थान न पाकर व्योम के ही मार्ग से चल दिए थे कुछ महारथी कुछ लोगों के स्कंद पर समारूढ़ होकर चले थे जब उस भंडारुर की सेनाएं चली थी तो कहीं पर भी स्थान नहीं रहा था एक दूसरे से रगड़ खाकर पीड़ित से होते हुए जा रहे थे न तो दिशाओं में न भूमि में और न न समाये थे बड़े ही दुख से चल रहे थे अत्यंत सेना के सम्म से और रथों के पहियों से चूर्ण होते हुए जा रहे थे कुछ हाथियों के पैरों से मर्दित होकर भूमि पर गिर गए थे इस रीति से उसके साथ सभी सैनिक गमन कर रहे थे और वज्रपात के समान उन्होंने सिंहनाद किया था उस प्रबल और बड़े भारी सिंहनाद से एवं कठोर से जो भंड के मुख से किया गया था संपूर्ण जगत विदीर्ण हो गया था समस्त सागर सूख गए थे चंद्र और सूर्य भी भाग गए थे तारागण आकाश से गिर रहे थे और समस्त पृथ्वी कांप रही थी, भयभीत हो गए थे और देवगण मूर्खित हो गए थे उस समय में शक्तियों की सेना अकांत त्रास से विवल हो गई थी उस युद्ध में मध्य में किसी प्रकार से प्राणों को धारण किया था शक्तियों ने भय से विभ्रष्ट आयु को पुनः धारण किया था वहीन प्रकार वले प्रशांत फिर उत्थित हो गया था उस दैतेंद्र के सिंह से और सेना यातियों के धनुषों को टंकारों से तथा योद्धाओं के क्रंदनों से समस्त जगत ही शाकायमान हो गया था उस महान नाच से भंडासुर के समागमन का निश्चय करके ललिता देवी ने स्वयं ही युद्ध करने की इच्छा की थी यह महान संग्राम शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है ऐसा विचार करके दुष्ट भंड दैत्य के साथ स्वयं ही युद्ध करने के लिए उद्योग में समास्थित हुई थी उसका चक्र राजरथ, जो महान हृदय वाला था वहाँ से चल दिया था चारों वेद उसके चक्र थे और पुरुषार्थ महान भय वाला था वह रथ आनंद की ध्वजा से युक्त था और उसमें नौ पर्व थे नौ पर्वों पर देविया स्थित थी जिन्होंने बड़े बड़े धनुषों को चढ़ा रखा था